लड़ने वाले 3700 से अधिक विदेशी कंपनियों की लूट से सावधान करने वाले और बिना दवा के स्वस्थ रहने के लिए जीवन विज्ञान को सिखाने वाले राजू भाई ने तेईस सालों में 12000 से अधिक व्याख्यान देकर देशवासियों को जागरूक किया राजू भाई ने किसानों को समझाया कि किस तरह वे सस्ती खेती कर सकते है विद्यार्थियों को समझाया किस तरह उनकी प्रतिभा विदेशी कंपनियों और विदेशों को समृद्ध बना रही है आम आदमी का किस तरह शोषण हो रहा है हम किस तरह फिर से गुलाम हो रहे हैं हमारे 6 लाख से अधिक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर जिस भारत को आजाद कराया उसी भारत को किस तरह आज के राजनेता और अधिकारी लूट रहे हैं भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए और शोषण विहित भारतीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले राजीव भाई के व्याख्यानों को सुनें और देश को स्वदेशी बनाने का संकल्प लें अपने स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए इन नंबरों आरोप संपर्क करें आठ दो सात शून्य दो एक और नौ आठ दो दो पाँच दो शून्य एक एक तीन या www.rajudikshit.net इस वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ये व्याख्यान अच्छे लग रहे हैं तो कृपया इनको जन जन तक पहुँचाने में मदद करें। वंदे मातरम ज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पांचवें दिन के व्याख्यान में राजीव भाई से जानेंगे कि क्यों है रिफाइंड तेल हृदय एवं अन्य रोगों का कारण कौन सा घी हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है अमृत समान गुड़ और विष समान चीनी अजवाइन से पेट के रोगों के उपचार और त्रिफला नामक अमृत बनाने का उपाय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 वो पिचासी प्रतिशत वाला हिस्सा था आज मैं आपको 15 प्रतिशत वाले हिस्से की बात करूंगा जो बचा हुआ 15 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है वो वाली बात आपसे शुरू करूंगा लेकिन आज आप महसूस करेंगे व्याख्यान खत्म होने के बाद कि अरे ये 15 प्रतिशत भी हम कर सकते हैं बागवत जी की यही खूबी है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 कुछ चीजें ऐसी हैं जो बात को अच्छा रखेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो पित्त को अच्छा रखेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कफ को अच्छा रखेंगे बात को अच्छा रखने वाली सबसे अच्छी चीज जो आपके घर में है वो है तेल तेल तेल वो जिसमें आप सब्जियां बनाते हैं लेकिन उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया है कि तेल का माने शुद्ध तेल तो शुद्ध तेल का माने तेल की घाणी से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल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 हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर रिसर्च किया तो पता चला कि तेल का जो चिपचिपापन है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है और जैसे ही तेल में से ये चिपचिपापन निकाला तो पता चला वो तेल ही नहीं बचा वो हिस्सा ही गायब हो गया फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है बास वो उसका प्रोटीन कंटेंट है दालों के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन सबसे ज्यादा है वो तेलों में है चार पांच तरह के प्रोटीन हैं सभी तेलों में अब बांस निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया और चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका जो फैटी एसिड है वो गायब अब ये दोनों ही चीजें गायब हो गईं तो तेल नहीं रहा वो पानी है एक तरह से इसलिए बागवत जी ने सूत्र लिखा कि जिंदगी भर बात की चिकित्सा अगर आपको करनी पड़ जाए तो बेहतर है कि आप शुद्ध तेल खाएं तो बात की चिकित्सा ही ना करनी पड़े और मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोग वात के ही हैं, सबसे ज्यादा रोग यह घुटने दुखना से लेकर कमर दुखना हड्डियों में दर्द ये बात के तो रोग है ही सबसे खतरनाक बात का रोग है हार्ट अटैक ब्रेन का डैमेज हो जाना सबसे खतरनाक बात का रोग है पैरालिस फिर मैंने देखना शुरू किया